द्रम कर्णे श्रीनाम देवा भद्रं पश्येक्ष स्थिर पुंसस्तमशेमेवित वेदी मांडू के कार्य का वैतथ्य प्रकरण के द्वितीय कार्य का ऊपर कुछ विचार चल रहा था वैतथ्य प्रकरण में यह सिद्ध करना है जो शिवम सामंतम शिवम अद्वैतम तो सप्तम मंत्र में अद्वैत था जगत अगर झूठा न हो तो श्रुति का अद्वैत कहना बनेगा नहीं श्रुति में अद्वैत सब कहा है इसलिए जगत को झूठा सिद्ध करना है यद्यपि अर्थापत्ति के द्वारा सिद्ध हो चुका है अगर जगत सत्य हो तो अद्वैत हो सकता स्मृति में अद्वैत कह रही स्मृति बोल रही है अर्थापत्ति प्रमाण से अद्वैत की सिद्धि है फिर भी अनुमान प्रमाण से भी सिद्ध हो सकता है हर्कश जगत मिथ्या है झूठा है यह कि सिद्ध किया जा सकता है अनुमान से प्रत्यक्ष प्रमाण से तो इसको झूठा करना मुश्किल है अनुमान प्रमाण से शुद्ध किया जा सकता है यही यहाँ द्वितीय प्रकरण का तात्पर्य है इसलिए कहा था वैतथ्य सर्वभावान स्वप्न आहूर मनीष अंक स्थानात्भावान समृत हेतु दो बातें बताई मनीषी लोग जो प्रमाण देने में कुशल हैं जो अनुमान को जानते हैं स्मृति के तात्पर्य समझते हैं ऐसे लोगों को लोगों ने जगत को बैतथ्य कहा झूठा कहा है भ्रांड से दिखना ऐसा कहा है। और युक्ति से भी सिद्ध होता है कहा कैसे अंतस्थान्त भावान स्वप्न में जो भी वस्तु हमें बांसते हैं भीतर बांसते हैं बाहर नहीं जाता जीवात्मा बाहर जाकर स्वप्न नहीं देखता भीतर दिखता है और दूसरी बात संकुचित स्थान स्वप्न अवस्था में जो स्वप्न दृष्टा है गीतानाम के नाड़ी में रहता है यह स्थिति है कंठदेश में गीतानाम के नाड़ी में होता है तो वह नाड़ी के भीतर में मन है शोपनावस्था में जीता नाम के नाड़ी के भीतर मन रहता है और उसी मन के सहारे से जीवात्मा है उपाधि वाला जीवात्मा है वहां बैठा वहां देखना है उसने तो स्थान एक तो संक, संकीर्ण स्थान है और भीतर है इसलिए जो इतने बड़े बड़े पर्वत आदि दिखाई पड़ते हैं इतने छोटे से स्थान में और भीतर में नाड़ी के भीतर छोटे से स्थान में होना संभव नहीं है वास्तविक पर्वतादि जो दर्शन होता है वो संभव वास्तविक होना संभव नहीं इसलिए मिथ्या है स्वप्न तो में जो भी दिखाई पाते हो क्यों या अनुमान से सिद्ध करना है तो अनुमान के लिए दृष्टांत पहले मजबूत करना पड़ेगा दृष्टांत के बल पर अनुमिति ज्ञान होता है अनुभिति ज्ञान के लिए दृष्टान्त जरूरी है जब पर्वतों पर बोलते हैं वही बोल सकता है पर्वतों का निमान कौन बोल सकता है जिसने धूम और अग्नि के साहचर्य देखा हो मानस में एक साथ दोनों को देखा हो माना उसको एक ज्ञान है कि जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है ऐसा पक्का हो गया वही व्यक्ति पर्वत में धुआं न देखने पर भी पर्वतों पर निमान का सकता है धुआं होने देखने पर अग्नि के दर्शन न होने पर भी बोल सकता है तो दृष्टान्त चाहिए हनुमान के लिए तो इसलिए दृष्टान्त पहले सिद्ध करते हैं स्वप्न दृष्टान्त देना है जागृत पदार्था मिथ्या दृश्यत्वा, स्वप्नवत ऐसा दृष्टांत दृष्टान्तेंगे जागृत में जो भी वस्तु दिखाई पड़ रहे हैं ये झूठे हैं क्यों दृश्यत्व है इंद्रियों का विषय है बनते हैं यत्र यत्र दृश्यत्व तत्र तत्र मिथ्यात्म जय भगवान व्याप्ति ऐसी हो। कहां देखा तो स्वप्न में देखा ये दृष्टान्त देना है इसलिए दृष्टान्त को पहले मजबूती करते हैं स्वप्न झूठा है ये सिद्ध कर रहे हैं तर्क से शुद्ध होता है अंत स्थान में भीतर नाड़ी के भीतर स्वप्न होता है संकुचित स्थान है इसे वो स्वप्न झूठा है दूसरी बात ये भी है स्वप्न द्रष्टा दिव्य कार्यक्रम का कह रहे हैं दूसरी बात ये भी है स्वप्न इसलिए झूठा है स्वप्न में जो तो दिखाई पड़ता है माने पूर्व देश में सोया हुआ व्यक्ति मान लो उत्तरकाशी में सोया हुआ व्यक्ति होगा सजन उत्तरकाशी में है पहुंचा हुआ होता मुंबई आदि क्षेत्रों में विदेश में पहुंचा हुआ होता, ऐसे भान होता है वहां के दृश्य दिखाई दे रहा है वहां के लोगों के साथ बातचीत हो रही है ऐसा भान होता है अगर सत्य हो तो माने जागृत में महिला भर में भी पहुंचना मुश्किल है इतनी दूर के रास्ता स्वप्न में क्षण भर में वहां पहुंच जाना सोते ही पहुंचा हुआ हो जाता है पहुंच जाना फिर तुरंत वापस भी आ जाता है जगता है दो तीन घंटे के अंदर जल जाता है तो समय इतना पर्याप्त समय नहीं उसके पास जो दूर देश में जाकर के वस्तु देख सके स्वप्न समय पर्याप्त नहीं है और दूसरी बात अगर गया हो बाहर बाहर गया हो स्वप्न दृष्टा बाहर जाकर के उन विषयों को देखता हो मान लिया जाए उसके तो एक और आपत्ति है क्या है जब जगता है तो वहां मिलना चाहिए जहां अभी दृश्य देख रहा था किन्तु तो जगता कहा है जहां सोया था वहां जरता है इसके मतलब स्वप्न दृष्टा बाहर देश में नहीं जाता दूसरी कारिका में कहा अवीर्गत चकाल से गत्वा देशान न समय इतना पर्याप्त तो समय नहीं है जो जाकर के उन उन देशों में पहुंच करके वहां के वस्तु को देख सके और दूसरी बात प्रतिबुद्ध से वही सर्व तस्वीन देशे न बीते जो जगता है आदमी स्वप्न से जब जागृत में आता है एक क्षण पहले कहीं मुंबई का अनुभव कर रहा था वहां का अनुभव था और दूसरे क्षण में उत्तरकाशी का अनुभव करता है प्रतिबुद्ध जितने भी स्वप्न त्रष्टा जितने भी है सब के सब जब जपता है तो क्या होता है उनका तस्मिन देश है तक जहां स्वप्न देख रहा था वहां नहीं होता वो तो जहां शयन किया था वहां जबता है इससे भी सिद्ध होता है कि वहां वो जाता नहीं है जाना लेकिन समय चाहिए था आने के लिए जाता नहीं तो भीतर में संकुचित स्थान में दिखाई पड़ रहा है इसलिए स्वप्न देखते है दो कारिका से कहा इसके टीका से चल रहा था अतः ये प्रतीक आगे इत न देहात बहिर्देश स्वप्न दर्शन इत्याह एक और हेतु है एक हेतु तो दे दिया अधीर्गतवाच काल से गाद एक हेतु दिया इतने समय उसके पास नहीं है इसलिए बाहर जाकर के स्वप्न दृष्टा जीवात्मा बाहर निकल के जाकर के स्वप्न देखता हो ऐसा नहीं हो सकता एक हेतु दिया दूसरा हेतु देते हैं क्या इत देहात बहिर्देशांतरे स्वप्न दर्शनम न इस हेतु से भी देह से बाहर जाकर के स्वप्न दर्शन होता हो ये बात नहीं है क्या हेतु है किंच करके बाद को कहा प्रतिबूद से वही सर्व स्वप्न दृक स्वप्न दर्शन देश से न बीतते जब जगता है स्वप्न से जगता है जगड़ा मैंने में आना जब जगता है सबके सब कोई भी स्वप्न दृष्टा होगा जगता है तो वो जो उस देश में नहीं पाता आपने को स्वप्न दृष्ट दर्श भी हैं। देते हैं स्वप्नद्रष्टा स्वप्न दर्शन देशे न मिलते थे स्वप्न दर्शन देश में नहीं होता वो तो स्वयं देश में पाता है जहां सोया था वहां मिलता है ये भी एक हेतु है इसलिए भी बाहर जाकर के उन विषयों को देखना संभव नहीं है एक तो समय का अभाव है दूसरा अगर गया हो तो वहां जगना चाहिए था उसको किंतु जगता है जहां सोया था वहां जगता है इससे भी सिद्ध होता है कि भीतर देखता है भीतर देखने से क्या होगा संकुचित स्थान है नाड़ी के भीतर में तो इतने बड़े पर्वत आदि का दर्शन होना सागर का दर्शन होता है पर्वत का दर्शन बड़े बड़ बड़े शहर दिखाई पड़ते हैं तो वो नाड़ी के भीतर इतना बड़ा होना संभव नहीं है वो झूठा है सब ये सिद्ध कर रहे हैं ठीक है सर्वोपी स्वप्न दृष्टा जितने भी स्वप्नद्रष्टा है सोए हुए हैं व्यक्ति दे, स्वप्न देख रहे हैं जितने भी हैं शुप्तृष्टा देशांतर स्वप्नान पश्चिंद अकस्मात एवं प्रतिबुद्धो जो तो देशांतर में पहुंचा हुआ अनुभव करता आपने को जहां सोया उसे दूसरे स्थान में जा देख रहा ऐसा लगता है उसको एका एक जब जग जग जा, जाता है जगता है एकाएक उसका प्रारंभ भोग स्वप्निय भोग समाप्त तो होता है जागृत भोग सामने होते विक्षेप होता है जग जाता है एकाएक जब जगता है प्रतिबुद्ध न तत्र स्वप्न देश में नहीं है स्वप्न दृष्टा उसका जहां स्वप्न देख रहा था वहां नहीं पाया जाता न तत्र अस्थि किंतु स्वयं से वर्तते जहां सोया था वहां होता है इससे भी सिद्ध होता है कि बाहर जाकर के स्वप्न दृष्टि संभव नहीं था तथापि गत्वा स्वप्न दृश्य क्या प्रतिपूर्वा बोलता है हमारे फिर भी चलो स्वप्न दृष्टा यहां जलता है जहां सोया था वहां जलता है फिर भी जाकर के स्वप्न देखता है कहने क्या आपत्ति है बाहर जाकर के यदि च करके भाषण में उत्तर देते हैं इसका यदि चर स्वप्ने देशांतरम यदि ग स्वयं देश को छोड़ करके अन्य देश में स्वप्न देश में यदि पहुंचता हो स्वप्न दृष्टा गच्छेप तो क्या होता देशे स्वप्नान पश्चिप जिस देश में स्वप्न देख रहा था मुंबई में वहां का दृश्य देख रहा था उत्तरकाशी में सोया हुआ था वहां दृश्य देख रहा था जिस देश में पहुंच करके स्वप्न को देख रहा है स्वप्न के विषय को देख रहा हो तत्र प्रतिबूद्ध देता वहीं जगना चाहिए उसको वापस होने के इतना समय नहीं उसके पास ना चाहा ये तद किंतु वहां जगता नहीं है जहां सोया था वहां जगता है तो जहां पहुंचा हुआ अनुभव करता है वहां नहीं जगता नाचा ये ऐसा नहीं है और दूसरी बात टीका रेखें अंतर एवं स्वप्न दर्शन में स्थिति स्वप्न मिथ्यात्व उचित काल शून्यत्वात उत्तम प्रपंच भीतर ही स्वप्न दर्शन होता है बाहर नहीं होता जागृत के वासना है वो भीतरी ही दिखता है अंतर एवं भीतर ही स्वप्न दर्शन होता है स्वप्न दर्शन ऐसी स्थिति बने पर स्वप्न मिथ्यात्व उचित काल शून्य स्वप्न मिथ्या उचित काल शून्य स्वप्न जो होता है मिथ्या है क्यों इतना उचित पर्याप्त काल नहीं है पर्याप्त तो समय नहीं है थोड़ी देर में जीवन भर की घटनाएं देखता है क्योंकि कई सालों में देखने वाले वस्तु को एक क्षण में देखा दिखाई पड़ता है जो अनुमान जो कहा स्वप्न मिथ्यात्व उचित काल शून्य स्वप्न मिथ्या है उसमें मिथ्यात्व रहेगा स्वप्न में क्यों उचित काल शून्य योग्य काल नहीं उसके लिए तो पर्याप्त काल नहीं है ये जो कहा उसी को विस्तार करते हैं क्या करते हैं देखो रात्रो सुप्त सोया हुआ रात में सोया हुआ होता है व्यक्ति क्यों तो? दिन के समान व्यवहार करता है वहां सोया हुआ है रात में रात्रो सुप्त हो वैसे नकार रात्रो सुप्तो अहनि व वह वह भावान पश्यती दिन में सोया हुआ व्यक्ति जैसे जा, जागृत में दिन में जैसे दिखाई पड़ते हैं पदार्थ तो उस प्रकार से देख रहा वहां सूर्य चंद्रादी दिख रहा है आंख बंद करके सोया हुआ है किंतु तो उसको सूर्य चंद्रादि के प्रकाश से वस्तु प्रकाशित हो दिख रहा है ऐसा दिखाई पड़ता है और दूसरी बात बहु भी संगत हो बहुत लोगों के साथ मिलता हुआ पाता है अपने को बहुत लोगों को मिलता हुआ पाता है जो आगे दर्शन होना संभव नहीं है ऐसे लोगों के साथ मिलता है बहु भी संगत हो अगर वास्तव में वो उनके साथ मिला हुआ होता वहां पहुंचा हुआ होता उनसे मिला होता तो इसने जिनको देखा है उनको भी इसको देखना चाहिए ना तो दूसरे दिन कहना चाहिए रात में तुम हमारे घर आए थे ऐसा बोलना चाहिए उनको किंतु बोलते हैं वो लोग इसे भी छोटा ये कहा संगत हो भगवती तय गृह अगर जहां स्वप्न सत्य होता तो जिन व्यक्तियों के साथ ये मिला था उनके द्वारा गृहित होना चाहिए उनके भी समझ में आना चाहिए व्यक्ति हमारे घर में आया है किंतु उनको नहीं आता न चाह गृहते उनके द्वारा गृहित नहीं था खाली यही देखता है वो लोग इसको नहीं देखते हैं इसकी केव कल्पना है खाली अगर गया हो तो क्या कहना चाहिए गृहिताश्चे आश्रम कहा अगर गृहित हो इसने भी देखा हो उनको माने उनके द्वारा ये गृहित हो गया हो तो क्या होता काम अद्य तत्र उपलब्ध हो व्यय उन लोगों को कहना चाहिए जिनसे रात में मिला हुआ है तुम वहां हम, हम लोगों से मिले थे हम लोग तुमको मिले थे वहां ऐसा कहना चाहिए दूसरे दिन किन्तु तो वो लोग कहेंगे नहीं कहेंगे उनको पता ही नहीं कहां है क्या है ठीक ठीक है, देखें। यद्यपि रात्रो निद्राम उपगत है यद्यपि रात्रि में निद्रा को प्राप्त हुआ है शयन को प्राप्त हुआ व्यक्ति निद्रां उपगत तथापि फिर भी भावान अहनी व भावान पदार्थान विषयान जो विषय हैं उनको अहनी व दिन में जैसा देखता हुआ होता है सोया हुआ है किंतु दिन में जैसा देखता है उस प्रकार देखना होता है अंधा व्यक्ति भी देखने लग जाता है ऐसी स्थिति होती वहां पर ऐसा हो जाता त्रिष्ठ ऐसा देख रहता है सुप्तः समृद्ध चक्र आदि कर वो भी सोया हुआ है इंद्रिया सब उसके उपसंगार हो चुके हैं न चक्षु काम कर रही न सुरूत्र काम कर रही कोई इंद्रिया काम नहीं करती है फिर भी देखता है वो विषय को देख रहा है इससे मतलब सारे विचार से कैसे सिद्ध होता है स्वप्न झूठा है मिथ्या है सयानोपी पर्यटन में परिपर्तित सोया हुआ है किंतु घूमता हुआ पाता अपने को सयान पे सोया हुआ है फिर भी पर्यटन प्रतिबद्धता गुमना प्राप्त कर जाता है यह स्थिति है यद्यपि सहायहीन उस काल में कोई सहाय नहीं उसके पास कोई भी स्वप्न अकेला है सहायहीन सहाय से रहते है कोई सहयोगी नहीं उसके पास वहां फिर भी सुप्ता सहाय विही न सुख अकेला सोया हुआ था बिस्तर नहीं फिर भी तथापि फिर भी बहु भी सहाय स्वप्नान उपलब्ध है बहुत सहायों के साथ स्वप्नों को देखता है बहुत लोग साथी मिल जाते हैं घूम रहे हैं फिर रहे हैं ऐसे दिखाई पड़ता है तस्मात उचित करणस्य सहकारिण अभाव स्वप्न दर्शनाथ इसलिए यह सिद्ध तो होता है कि स्वप्न मिथ्या क्यों उचित काल का अभाव है समय पर्याप्त तो नहीं है और दूसरी बात करण इंद्रिया भी नहीं है देखने के साधन भी नहीं है उचित काल भी नहीं है समय इतना नहीं और कारण इंद्रिया भी नहीं है वहां सोई हुई है सब और सहकारी भी कोई नहीं अकेला है सबका अभाव होने पर भी स्वप्न दर्शन सबका अभाव काल में भी स्वप्न दिखाई दे रहा है इसके मतलब तन मिथ्यात्म सिद्धमित करता है स्वप्न मिथ्या है ये सिद्ध हो गया ये सब साधनों को देखते हुए स्वप्न मिथ्या है ये सिद्ध हो जाता है स्वप्न मिथ्यात्व त्वंत्र दूसरी बात एक तर्क और देते हैं स्वप्न झूठा है इसमें क्या तर्क देते हैं यही जिनके साथ ये मिला था रात में अगर स्वप्न सत्य हो तो दूसरे दिन उनको कहना चाहिए तुमको हम वहां मिले थे बोलना चाहिए किंतु वो लोग बोलते हैं क्या नहीं बोलते यही कहा बात इसी को यही स कहा था यही से संगत हो भगवती तैयार गृह था जिनके साथ ये सम्मिलित तो होता है मिलता है जिनके साथ उनके द्वारा भी गृहित होना चाहिए यह किन्तु गृहित नहीं होता यही देखता है वो लोग नहीं देखते इसको ये स्थिति ठीक है सहदर्श भी अगृहमाणत्म स्वप्न त्रष्टुर असम प्रतिपन्नम इतिहासं क्या पूर्वादी शंका करता हमारा सहदर्शी लोग जो साथ में चलने वाले थे स्वप्न में चल रहे थे जिसे मित्रादी के साथ था उनके द्वारा गृहमाण नहीं होता कहना ये विवादित है आप कहते हैं गृहित नहीं होता उनके द्वारा हम कहते हैं गृहित होता है सहदर्श भी अग्रह मानव सहदर्शी जो साथ में चलने वाले सहदर्शी लोग थे उनके द्वारा गृहित न होना इस व्यक्ति का यह जो कहना स्वप्न दृष्टा को गृहित न होना कहा असंपृत बने विवादित है ये ठीक नहीं है ये पूर्वादी संख्या करे तो सिद्धांत इसका उत्तर देते है गृहिताश्चे यदि उनके द्वारा भी पकड़ा गया हो देखा गया हो तो क्या कहना चाहिए उनको दूसरे दिन बोलना चाहिए तमाम अद्य तथा उपलब्ध होना चाहिए तुमको वहां पर हम लोग मिले थे वहां मिले प्राप्त किया तुमको हम लोगों ने ऐसा कहना चाहिए तो कोई कहता नहीं है ऐसा न तो ये तो अस्थि में ऐसा नहीं है कि वो लोग बोलते नहीं है ठीक है कहते पुरुषांतर संवाद अदर सनाथ दूसरे व्यक्ति के साथ संवाद नहीं होता दूसरे दिन रात्रि में तो संवाद हुआ किंतु दूसरे दिन वो व्यक्ति इसको नहीं बोलते कि तुम वहां मिले थे करके पुरुषांतर अन्य व्यक्तियों के साथ में संवाद दर्शनार्थ संवाद नहीं दिखाई पड़ता है इसलिए भी देशांतर प्राप्ति द्वारा स्वप्न दर्शन देशांतर में जाकर के स्वप्न देखना चाहना अशक्यत्वाद संभव नहीं है अशक्यत्वाद अंतर एवं स्वप्न दर्शन भीतर ही स्वप्न दर्शन होता है स्वप्न दर्शन भीतर ही होता है उचितम उचित देश कालादिभावत था। था। क्यों था। भीतर होता उचित देश भी नहीं उचित काल भी नहीं है नारी के भीतर में स्वप्न दर्शन होना है गीता नाम के नारी के भीतर और समय भी इतना नहीं कि इतने दूर जाकर के वापस आ गया है जो दिखाई पड़ते हैं बहुत दूर पदार्थ दिखाई पड़ते हैं इतने दूर जाकर के वापस आने का उसके पास समय भी नहीं है और भीतर संकुचित स्थान में स्वप्न दर्शन होता है यह सब देखकर कर कहा इसलिए मिथ्यात्म सिद्धमित स्वप्न मिथ्या है झूठा है ये सिद्ध हो गया संघार करने का अस्मात यहास्मात न देशांतर में गति स्वप्न इसलिए स्वप्न में देशांतर में नहीं जाता भीतर ही जागृत के संस्कार के आधार पर अनुभव करता है स्मरण करता है कि यह अर्थ आता स्वप्न झूठा है जैसे अनुमान से कहा ना श्रुति भी इसको अनुवाद कर दिए कहेंगे वृद्धार्मिक श्रुति जो ज्योति ब्राह्मण है उसके अंदर चर्चा करने का वो भी मैंने स्वप्नावस्था में सब पदार्थों की झूठा सिद्ध करती कोई वस्तु नहीं है सबकी कल्पना करता है जीवात्मा दृष्टि द्रश्ट। स्वप्न द्रष्टा ऐसी कहने वाली श्रुति है कहके बोलना चाह रहे हैं ठीक है स्वप्न दृश्यलाम भावानिथ्यात्व हेतु महा एक और हेतु देना चाहते हैं एक तो संकुचित स्थान में है समृद्ध है आच्छादित है दूसरा हेतु दिया समय इतना पर्याप्त नहीं है और तीसरे हेतु देते हैं और भी देते हैं एक कारण और बताते हैं स्वप्न मिथ्या है इसके लिए स्वप्न दृश्यानाम भावाना स्वप्न में जो वस्तु दिखाई पड़ते हैं वो पदार्थ जितने भी हैं मिथ्यात्व हेतु जो झूठे हैं मिथ्या में अन्य हेतु भी देते हैं क्या देते हैं तो कार्य का है अबावश्चरथादी श्रूयते न्यायपूर्वक्यम तेन भय प्राप्त स्वप्नाहु प्रकाशित प्रकाशितम अथादीना श्रूयते न्यायपूर्वक वै तथ्यं तेन वै प्रात आहू प्रकाशित रीना अब न्यायपूर्वकूत गाड़ी आदि के अभाव सुनाई पड़ता है वृद्धारण कोशन में न त्र रथा न रथ योग न पंथानो भवंती रथान रथ योगी ऐसी अच्छा श्रुति है ज्योति ब्राह्मण में उस अवस्था में तत्र स्वप्न अवस्थायाम उस स्वप्न अवस्था में कोई गाड़ी नहीं होते है और गाड़ी खींचने वाले घोड़े भी नहीं होते और राष्ट्र मार्ग भी नहीं होता है तीनों नहीं है गाड़ी भी नहीं घोड़े भी नहीं है मार्ग भी नहीं है सब के सृष्टि कर लेता है चलता है गाड़ी में घूमता है बना करके घूमता है तुरंत ऐसा कहा तो सत्य हो तो उनको बनाने में कितने समय लगे मन सोचते ही हो जाता है झूठे है, ये श्रुति भी यही बोलती है वृद्धा श्रुति कहा रथ आदि नाम अभाव न्यायपूर्वकम श्रू सुनाई पड़ता है श्रुति भी युक्तिपूर्वक बोलती है न इत्यादि बोलती है सुनाई पड़ता है वृद्धारण को ऐसी सुनाई पड़ता है वैतथ्यम तेरव प्राप्तम, स्वप्ने आहुर मनीषण इसलिए वो बैतथ्य है रथ आदि का अभाव सुनाई पड़ रहा है श्रुति में भी कोई वस्तु नहीं है सारी कल्पना होती है करके कह रहे स्मृति वृद्धारण श्रुति इससे भी वो झूठे सिद्ध होते हैं विध्याप्त तो ही सिद्ध होता है स्वप्न में तेन स्वप्ने इसी हेतु से भी प्राप्त है स्वप्नम स्वप्ने आहु स्वप्न में कहते हैं ब्रह्मविता लोग वैतथ्य बोलते हैं श्रुति को लेकर के भी कहते हैं स्वप्न को प्रकाशितम श्रुति के द्वारा प्रकाशित अर्थ बताते हैं श्रुति ने कहा न तथा न रथयोग न पंथानो पंथानुभवंती इत्यादि कहा है उस अवस्था में न गाड़ी है न गाड़ी खींचने वाले घोड़े हैं न मार्ग है क्या मार तो सब बनाता है एक कहा रथान रथयोगान अथ प्रथा सृजते सबको बना लेता है कल्पना है सारी एक, एक दो की टिप्पणी तेन बात न्याय नहीं वह कहते हैं तेन भई ये जो कहा न्याय नहीं वही इत्यर्थ तो उसे न्याय के द्वारा कहा युक्ति पत्र लेकर के कहा गया कहा दो ने कहा प्रकाशित हमने कया श्रुत्या प्रकाश है श्रुति ने भी ऐसे प्रकाश प्रकाशित किया है ऐसे प्रकाश डाला है कि वहां कोई वस्तु नहीं है अली होती है श्रुति ने भी ऐसे कहा ठीक है देखें श्रुति बोलती है वृद्धार्णी न तत्र रथा न रथ योगा न पंथान हो बवंती इत्यादि श्रुतिया इत्यादि श्रुति है वृद्धारण्य तत्र ते उस अवस्था में स्वप्न अवस्था की बात है स्वप्न अवस्थायाम न रथा कोई गाड़ी घोड़े नहीं है गाड़ी नहीं है न रथ रथ के साथ संबंध रखने वाले वो रथयोग बोलते हैं घोड़ों को गो रथयोग बोलते हैं वो भी नहीं है वहां न पंथान हो मार्ग भी नहीं है वहां इत्यादि श्रुतियां ये इत्यादि श्रुति है वहां तो ये जो श्रुति वृद्धारण स्त्रुति से भी तो पुरसंद। पुरसंद ये सिद्ध होता स्वप्ने स्वयं ज्योतिष में आत्मनो दर्शनते हम त्र दृश्याम रथादीनाम अभाव योग्य देशादी अभावते कहा वो देखो ये स्मृति का तात्पर्य कुछ और है स्वप्न को झूठा करने का तात्पर्य नहीं है आत्मा को स्वयं प्रकाश सिद्ध स्वयं ज्योति करना तात्पर्य है श्रुति का तात्पर्य उधर है किंतु इसको मिथ्या सिद्ध कर रही है तभी वो स्वयं ज्योति होगा माने स्वप्न में जो व्यवहार करता है व्यक्ति किस प्रकाश से व्यवहार करता है प्रश्न उठता है वहां क्योंकि प्रकाश के बिना कोई व्यवहार नहीं होता बैठना हो काम करना हो कहीं जाना हो आना हो ये जो भी काम करना हो कुछ भी क्रिया करनी हो तो प्रकाश चाहिए जहां जहां क्रिया होगी वहां वहां प्रकाश की आवश्यकता है प्रकाश के बिना क्रिया नहीं हो सकती कोई भी आप क्रिया करेंगे चाहे बैठना हो तो देख बैठेंगे ना प्रकाश में लाइट हो अंधेरे में काम भटकेंगे आप नहीं हो पाता प्रकाश चाहिए तो जागृत में तो भौतिक प्रकाश बहुत सारे प्रकाश हैं दिन में सूर्य का प्रकाश है रात्रि में चंद्रादि का प्रकाश है अग्नि आदि का प्रकाश है और उस, कुछ ना हो तो बाणी का प्रकाश भी होता है बावी ज्योति भी है अंधेरे में वृत्ति पड़ा हुआ होगा कहीं रास्ता भटक गया होगा चिल्लाता है मैं कहा जाऊं कहा जाऊं सामने वाला बोलता है सीधा आओ तो उसके शब्द को लेकर वो सीधा जाता है वही प्रकाश हो गया बाणी प्रकाश हो जाती है बावी ज्योति तो हो गया आपके जाग्रत अवस्था की चर्चा आत्मा स्वयं ज्योति है स्वयं प्रकाश है सिद्ध करना है जागृत में भौतिक प्रकाश के द्वारा प्रकाशित हो रहा के आत्मा प्रकाश से प्रकाशित हो रहा वस्तु तो निर्णय करना मुश्किल पड़ जाता है इसलिए स्वप्नावस्था ले में लेकर जाकर कहा तत्र पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती उस अवस्था में यह आत्मा स्वयं प्रकाश वाला होता है वहां आत्मना आस्ते जब बैठता है तो आत्मज्योतिषा आस्ते आत्मज्योतिष ही बैठता है व्यक्ति स्वप्नावस्था और कर्म गुरुते पल्यते विपल्यती इत्यादि सब रहे कर्म कर बैठता है कर्म करता है जाता है आता है सब काम करता है आत्मज्योति के द्वारा आत्म, आत्म प्रकाश द्वारा क्योंकि क्रिया हो रही वहां पर वो क्रिया के लिए प्रकाश किया है तो आत्मप्रकाश यह सिद्ध करना ये कह रहे हैं न तत्र तो रथा रधा न रथ न पंथानव भवंती इत्यादि श्रुतिया ये श्रुति तृतीयांत हो ना श्रुत्याम श्रुतौ हो श्रुत्याम तो अच्छा है कहते हैं टिप्पणीकार क्योंकि आगे दर्श अंत्याम पाठ है दर्शयंती का सप्तमी दर्शअंत्याम बना रखा है तो यहां भी इसका ऐसा हो जाता तो अच्छा हो जाता ये बोलना है बोलना चाह रहे हैं ये टिप्पणीकार बोलना चाह रहे हैं श्रुत्याम दर्शयंत्यामी सप्तमंत पाठ साधिया सप्तमंत पाठ अच्छा होता है क्योंकि समानाधिकरण हो जाते दोनों श्रुति और दर्शयंती दर्शयंती श्रुति तो दर्शयंत्याम सप्तमंत है तो यहां भी सप्तमंत होता है तो ऐसे दिखाने वाली श्रुति होने पर ये कह रहे हैं तृतीयंत पाठ दिख रहा है तो सप्तमंत्र पाठ हो तो अच्छा है ऐसा बोल रहे हैं श्रुतियां स्वप्न स्वयं ज्योतिष में आत्म को दर्शयत्याम श्रुति क्या करती है स्वप्न में आत्मा को स्वयं ज्योतिष सिद्ध करती हुई दिखाती हुई तत्र तो वो स्वप्न में देखे जाने वाले जो रथ आदि हैं गाड़ी आदि है घोड़े आदि हैं, जैसे जागृत में व्यवहार करता है वहां भी व्यवहार होता है चलना फिरना सब करता है गाड़ी घोड़े आदि सब दिखाई पड़ते हैं तो वहां पर स्वप्न अवस्था में जो तो दृश्य है रथ आदि हैं उनका अभाव रथ आदि नाम अभाव अभाव सिद्ध करती है सृष्टि आत्मा को स्वयं प्रकाश करते हुए इनको इनका अभाव सिद्ध करती है क्यों योग्य देशादि अभाव ज्योतक का न्याय पुरुषा योग्य देश नहीं हो योग्य काल नहीं है माना मन के भीतर स्वप्न रहा है वहां पर कहा गाड़ी और घोड़े कहा होगा और इतने समय में कहा निर्मित होंगे गाड़ी घोड़े आदि सब हमारे असंभव है मिथ्या कल्पना है यही सिद्ध करती है के देश आदि का अभाव न्याय पुरुष ये युक्ति यही है योग्य देश के काल का अभाव है न तो योग्य देश है गीताराम के नारी के भीतर स्वप्न देखना है ऐसे स्थान में और उचित समय भी नहीं गाड़ी घोड़ा आदि बनने के लिए कितने समय लगता होगा समय भी नहीं हुआ देश का आदि का अभाव का प्रकाशक ये युक्ति पूर्व सामने करके शुरू थे ऐसी श्रुति सुनाई पड़ती है अतः तेरह न्याय ये युक्ति से तत स्तर न्याय न प्राप्त वेप स्वप्न दृश्य भावना अस्ति मिथ्यात्व ये इसे प्राप्त यही हो गया कि स्वप्न में जो भी दिखाई पड़ते हैं मिथ्या है यह सिद्ध हो जाता है मिथ्यात्म अन्य पर श्रुतिया प्रकाशित श्रुति का तात्पर्य स्वप्न को वर्णन करने में तात्पर्य नहीं है वहां तो आत्मा में अन्यपरक है आत्मा को स्वयं ज्योति सिद्ध करने में तात्पर्य स्त्रुति का अन्य पर स्वप्नपरक श्रुति नहीं है वो वो तो इसको मिथ्या घोषित करके आत्मा में स्वयं ज्योतिष सिद्ध करती है अन्य पर स्वयं ज्योतिष पर स्वयं ज्योतिष्ट है वो उसके द्वारा प्रकाशित यही है आहू है ना स्वप्ने आहू आहू का ब्रम्हविदो वी ब्रह्मविद का लोग ऐसा करते टिप्पणी छह नंबर के अच्छा पांच पहले अत्र योग्या अत्र योग्य देशादी अभावात्मक अभात्मक न्याय दुर्स पुरस्त प्रतिभा में कुछ संशोधन होता है टीका में तो अच्छा होता बोलते हैं टिप्पणी का यहाँ अत्र योग्य देशादी अभावात्मक खाली अभाव करके थोड़ा हुआ है टीका में अभाव स्वरूप आत्म स्वरूप न्याय द्योतन पूरा शर्म पुरस् है या पूरा शर्म ऐसा पाठ हो अच्छा होता युग प्रतिभा अच्छा लगता कहा अच्छा मैंने यहां योग्य देशादि अभावात्मक न्याय द्योतन पुरसरम तो ये ये जो अभावात्मक आत्म का शब्द और दूरता तो अच्छा होता ये क्या अच्छा पाठ होता तो। ठीक है मैं आगे कहते हैं तथा चोप्ने भावान मिथ्यात्म श्रुति युक्त सिद्ध भी करता है ये स्वप्न अवस्था में जो विषय दिखाई पड़ते हैं वो मिथ्याए झूठे हैं श्रुति से भी सिद्ध है युक्ति से भी युक्ति मान्य से भी सिद्ध है युक्ति से भी सिद्ध है श्रुति से भी सिद्ध है दोनों से सिद्ध है स्वप्न के पदार्थ झूठे हैं यह तो सिद्ध होता है युद्ध श्लोके से दर्शेगी ये तीसरे हेतु देना चाह रहे हैं एक तो दिया था अंतस्थानत्व तो, समृद्धत्व तो हेतु दिया था स्वप्न को मिथ्या करने के लिए दूसरा दिया था अदीर्घ का काल समय का अभाव ये हेतु दिया था अब तीसरे हेतु देना चाहते हैं माने श्रुति भी ऐसा कहती है करके ये हेतु और देते हैं श्रुति भी स्वप्न में सबको मिथ्या घोषित करती है, है। इतश्च भाष्य में ये बोलते हैं इतस् स्वप्न भावा पिता था इस हेतु से भी आगे हेतु देने वाले हैं श्रुति वाक्य देने वाले हैं इस हेतु से भी स्वप्न भावा, स्वप्न में दिखाई पड़ने वाले विषय जितने भी हैं भावा विषया पदार्थ जितने भी हैं क्यों क्यों मिथ्या कर ये तो अभाव रथादीना स्वप्न दृश्याते हैं स्वप्न में दिखाई पड़ने वाले जितने भी रथावी है सबका अभाव सुनाई पड़ता है कहा वृद्धारे प्रसाद न तत्था न रथ योगा न पंथा नो भवंती ऐसा सुनाई पड़ता है उस अवस्था में न गाड़ी है न गाड़ी खींचने वाले घोड़े हैं, न मार्ग है कुछ नहीं है फिर भी दिखाई पड़ रहा है इससे मतलब वो बिथ्या है ये सिद्ध करती या तो जिस हेतु से अभावश्य एवं अभाव ही वहां दिखाई पड़ता है अभावश्य एवं रथादि नाम रथा का अभाव स्वप्न दृश्य नाम जो स्वप्न में दिखाई पड़ने वाले रथादियों का अभाव सुनाई पड़ता है न्यायपूर्वक युक्तिपूर्वक सुनाई पड़ता है युक्तिक्रुतो श्रुति में ऐसा युक्तिपूर्वक सुनाई पड़ता है क्या बोलती है श्रुति रतत्र रथा इत्यादि शब्दों से बोलती है श्रुति वहां रतत्र इत्यादि शब्दों से बोलती है कहा यहां ऐसा कहा इस मंत्र में कहा तेरा अंतस्थान समृत हेतु न प्राप्त पैतथ्य जो पूर्व में हेतु दिया था अंतस्थान समृतवाद अदीर्घ कालत्वाद इत्यादि हेतु है, है स्वप्न को मिख्या घोषित करने के लिए ये जो तेरा अंतस्थान समृत हेतुना प्राप्त जो अंतस्थान समृतवादी आदि से अधीर्घ काल भी है इत्यादि जो हेतु है इनके द्वारा प्राप्त जो पैतथ्य है तद अनुवादनीय श्रुतियां उसके अनुवादी का श्रुति ये है ये जो वृद्धार अनुवाद करने वाली है उसके द्वारा स्वप्न स्वयं ज्योतिष प्रतिपादन पर अन्य पर कहा था ज्योतिष पर आत्मा को स्वयं ज्योतिष सिद्ध करने उसका तात्पर्य है ऐसे श्रुति के द्वारा प्रकाशित आहुर भ्रम ऐसा प्रकाशित हुआ करके ब्रमता लोग ऐसा कहते हैं ठीक है मैं देखें इत शब्दार्थ में आएगी। जो इत समय ईता आया तो इसको स्पष्टीकरण करते यत इत्यादि भाषण कहा ये तो अभाव इत्यादि कहा स्पष्टीकरण यहाँ देखो भाई ज्ञाभावे ज्ञाना भाव एक नियम है जो वस्तु नहीं है तो ज्ञान भी नहीं स्वप्न में ज्ञान भी वस्तु नहीं, नहीं है तो ज्ञान भी सत्य नहीं है वो भी झूठा ही है ज्ञाभाव ज्ञाना भाव वस्तु नहीं तो क्या ज्ञान होगा विषय का ज्ञान विषय का अधीन है विषय नहीं तो क्या ज्ञान होना विषय का या भावे है ज्ञाना भावा विषय के अभाव होने पर ज्ञान का अभाव होने से अर्थात ज्ञान अर्थ, अर्था से, से अभी अर्थ से क्या सिद्ध होगा ज्ञान से अभी सुनतम असत्व यदि वक्तुम चाह जो अभाव है ना च इसलिए दिया है कि ज्ञान भी हुआ बिता था यह झूठा है जब वस्तु रहे तो क्या ज्ञान हुआ उसका घट का ज्ञान हो रहा है घट है तो घट का ज्ञान क्या ज्ञान हुआ है ज्ञान भी झूठा ही होगा दिखाने के लिए च दिया यह कहा या भाष्य में भी इत्यादि कहा था। अच्छा, अवश्य न त्रद्याया श्रुतौ श्रूयते पद का क्या संबंध करना न इत्यादि जो श्रुति है उसमें सुनाई पड़ता है न त्र रथ न रथयुग इत्यादि श्रुति है उत्ति सुनाई पड़ती है विषय अभाव न्यायपूर्वक में इतनी आता थे न्याय पूर्वक सुनाई पड़ता है कहा तो न्याय पूर्वक क्या है युक्ति कहा युक्ति से स्थिति सिद्ध करती है बात आत्मा को स्वयं ज्योतिष को सिद्ध करती है कहा क्या युक्ति है तो ठीका में कहते योग्य देश आज ये युक्ति योग्य देश नहीं है स्वप्न के विषय के लिए नाड़ी के भीतर में स्वप्न देखना है योग्य देश नहीं इतना पर्वत देखना है सागर देखना है इतने छोटा स्थान है अधिक आधार छोटा है और आधे बड़ा होगा कैसे जाएगा सत्य हो तो नहीं हो सकता पहाड़ होना संभव नहीं क्यों तुम तो स्वप्न में होता है इसलिए यो मिथ्या है योग्य देश आदि वाह योग्यकाल योग्य योग्य देश, काल युग्ये काल भी नहीं है इतना समय भी नहीं कि जा करके देख करके आ जाए देश में पहुंचा हुआ अनुभव करता है इत्यादि युवती है कहा तरही न्याय सिद्धि अर्थकम अन्य पर श्रुति आदि चलो युवती से जब सिद्ध स्वप्न झूठा है अनुमान प्रमाण से सिद्ध हो जाता है फिर श्रुति के क्या लेना देना श्रुति को क्यों देना है बीच में श्रुति क्या काम करेगी यही शाह तरी तब तो न्याय सिद्धि जब विषय न्याय से सिद्ध हो गया स्वप्न क्या है कुछ नहीं क्यों अन्य अन्य पर, अन्य पर है, तो आत्मा को स्वयं ज्योति बताने वाली श्रुति है और विषय के प्रतिपादन करने वाली श्रुति तो है नहीं आत्मा स्वयं ज्योति स्वयं प्रकाश है वह अवस्था में दिखाने के लिए है इस श्रुति के क्या किया जाता है फिर तत्पा उसके अर्थ ने कहा ते न इत्यादि शब्दों से कहा ते न अंतस्थान समृत है प्राप्त है पूर्व हेतु के द्वारा ही प्राप्त है सिद्ध है उसी को अनुवाद करती है अनुवाद करती है यह अनुवाद है पहले से निर्धारित तो उस काल में श्रुति वाक्य आए तो उसको कहेंगे अनुवाद अनुवादोधारित जब निश्चय हो चुका है जैसे अग्नि ठंडी के ठंड अग्नि जो है ठंडी के दवाई है सब जानते हैं ठंडी भाग जाती है अग्नि से उस स्थिति में श्रुति बोलती हो अग्नि से रिहेमशीषजम ऐसा बोलती हो श्रुति अग्नि बर्फ की दवाई है ऐसा कहे तो क्या अनुवादी का श्रुति है प्रतिक्विम प्रमाण सिद्ध है उसको बोलती है या अनुमान प्रमाण से जो सिद्ध वस्तु है उसी को श्रुति प्रकाशित कर रही है यह अनुवादी का स्थिति है ठीका <těk> अंत शरीर मध्य स्थानम नाड़ी लक्षणम शरीर के भीतर का स्थान है नाड़ी स्वरूप नाड़ी में स्वप्न देखना है हिता नाम के नाड़ी के भीतर स्वप्न देखना है अंत मान शरीर के मध्य अंतकार शरीर के बीच में जो नाड़ी है हृदय दे देश में दे स्थानम नाड़ी लक्षणम स्थान किया है तो नाड़ी स्वरूप स्थान है नाड़ी में स्वप्न देखना है हिता नाम के नाड़ी में जीवात्मा मन के साथ होता है वहां वही स्वप्न देखना है तत्र अति सूक्ष्म सूक्ष्मत्व ना अति सूक्ष्म नाड़ी में समृद्ध संकुचित स्थान होने से अति संकुचित स्थान है और दृश्य दिखाई पड़ेगा पर्वत आदि कई किलोमीटर का पर्वत सागर सब दिखाई पड़ना है है ना संकुचितत्व है ना संकुचित स्थान है वो ऐसे स्थान होने से अवस्थान उसमें रहने पर पर्वत नाम उपलब्ध वहां पर ऐसा दिखाई पड़ता है अनुभव होता है कि उस स्थान पर पर्वत आदि बैठे हैं ऐसा लगता है मान छोटे हो गए लगता है पर्वत आदि स्थान छोटा है तो छोटा होकर के बैठ गए ऐसा लगता है ऐसा प्रतीत होता है ततश्च उचित देशाभावो योग्य कालावाभावश्यक्रिया प्राप्त प्राप्त तो स्वप्न दृश्या भावान वैगठ्यम तदेव तद तर अम्बादिश्रिया प्रकाशित आहूत उसी कोई तत उचित देश नहीं वहां कितने बड़े पर्वत को कितने नाड़ी के भीतर होना संभव नहीं उचित देश नहीं उसके लिए दूसरी बात योग्य काल भी नहीं है दूर देश में पहुंचा हुआ अनुभव करता है जगत है यहां पर जाकर के आना वहां जाकर के देख के आना संभव नहीं है उचित देश भी नहीं उचित काल भी नहीं इत्यादि इत्यादि जो हेतु दिया था प्रागभते हेतु ना पहले ही माने अनुमान करके हेतु दिया है इस हेतु के द्वारा प्राप्त जो था स्वप्न दृष्टिना भावाना बैठक था क्या प्राप्त था स्वप्न में दिखाई पड़ने वाले पदार्थ झूठे हैं बिथ्या प्राप्त था तदेव उसी को ही वही मिथ्यात्व को अनुमान से जो मिथ्या सिद्ध हुआ अनुमान प्रमाण से उसी को ही तद अनुवादी न्यायियां उसी को अनुवाद करने वाले वाली श्रुतियां भी यही प्रकाशित इतिहा किया है अनुवादित अनुवाद रूपा श्रुति है ब्रह्मविता ऐसा कहते हैं कहा चार और पांच की टिप्पणी चार में कहते हैं समकुचित देश सो अयोग्य देश वृत्ति पर्वत आदि को रहना है अपने योग्य देश नहीं है वहाँ नाड़ी के भीतर स्व अयोग्य देश स्व से लेना पर्वतादी जो स्वप्न के दृश्य पदार्थ हैं उसके अयोग्य देश है कौन नाड़ी सूक्ष्म नाड़ी स्व अयोग्य देश वृत्तित्व स्व अयोग्य वृत्ति देश में रहने दिखाई पड़ रहा है इसकी मतलब मिथ्या है वो सत्य होता तो बैठ नहीं सकता वो ये कहना है यही दिखाते हैं आगे नहीं पर्वतादी नाम संकोच समझी कहते छोटा बन के बैठ गया होगा पर्वत कहते हैं पहाड़ का संकोच करना संभव नहीं छोटा बनाना संभव नहीं है पर्वतादि है सागरादि जो दर्शन होता है उनको छोटा करना संभव नहीं इसलिए वो मिथ्या यही है नहीं नाम संकोच संभवती विभाव है संकोच करना संभव नहीं है कहा तदेवे पाठ तद्वत्तया प्रतीय माने तद तदेव यही है मिथ्या क्या चीज है तद्वत्तया प्रतीय माने तद अभाव दर्शनार्थ जहां पर तद्वत होकर के दिख रहा है वहीं पर उसका अभाव दिखाई पड़ता है सुख्ती में रजत दिखाई पड़ता है मैंने क्या चांदी रूप से दिखाई पड़ता है किन्तु चांदी का अभाव दिखाई पड़ता है वास्तव में चांदी का अभाव होता है तद्वत्त प्रतिभा ने मैंने वास्तविक बस, रूप से प्रतीत होता है उसका अभाव को बोलकर आने वाले को कहा तदेवत इत्यादि कहा तदेव तदि इत्यादि टीका में आगे जागृत जागृत अवस्था आदित्यादि बागादि प्रकाशा बाघादिज्योतिषा विद्यमत्वाद आसनाद व्यवहार से तन्निव संभवाद आत्मचैतन्य निबंधनों व्यवहारों न निर्धारित शक्यत जागृत अवस्था में आत्मज्योति से सारा कार्य होता है ये ये सिद्ध करना संभव नहीं है क्यों भौतिक प्रकाश बहुत सारे प्रकाश हैं क्रिया कोई भी होगी प्रकाश के बिना क्रिया नहीं होगी यत्र इतने क्रिया तत्र प्रकाश बतूम प्रकाश के बिना कोई क्रिया हो नहीं सकती है कहीं भी हो चाहे बैठना हो कुछ करना हो जाना हो आना हो कोई भी क्रिया करनी हो हम लाइट में करते हैं कभी सूर्य के लाइट में कभी चंद्र के लाइट में कभी अग्नि आदि के लाइट में कभी बाणी के लाइट में बाणी में भी लाइट है ऐसा दिखाते हैं प्रकाश है ये कहते हैं जागृत अवस्था जागृत अवस्था में क्यों तत्रायम पुरुषा स्वयं ज्योति भवती इत्यादि करके स्वप्न अवस्था में क्यों ले गए वहां वृद्धार्घ में उस अवस्था में स्वयं ज्योति स्पष्ट हो जाता है आत्मा का अन्य ज्योति नहीं है वहां ये दिखाने के लिए वहां भी व्यापार होता है व्यवहार होता है ये दिखाने के लिए जागृत अवस्था है जागृत अवस्था है उसमें आदि इत्यादि प्रकाशानाम बाधि आदि इत्यादि प्रकाश है आदित्य प्रकाश है चंद्र का प्रकाश है अग्नि का प्रकाश है इत्यादि प्रकाश है भौतिक प्रकाश है और बागाधि ज्योति भी है से भी व्यक्ति प्रकाशित होकर चलता है अंधेरे में यह स्थिति है चल विद्यमान सब ज्योतियां विद्यमान हैं विद्यमान होने से आसनान विवाह रहा ज्योतिषा आस्ते कर्म गुरु थे पल्लते इत्यादि शब्द है वहां से देख कर ही बैठेगा ना प्रकाश हो तो बैठ पाएगा नहीं तो ऐसे बैठता नहीं है प्रकाश के सहारे से बैठता है कहां बैठना है गंदा है नहीं है क्या कैसा है कुछ भी काम करना हो प्रकाश के सहारे में करता है व्यक्ति जब कहीं जाना हो तो प्रकाश के सहारे पैर चलाता है वापस होना हो तो प्रकाश के सहारे में आता है इत्यादि कार माने कोई भी व्यवहार होता है प्रकाश के बिना नहीं होता तो जागृत अवस्था में आदित्यादि आधि बहुत सारे प्रकाश हैं। तो आत्म प्रकाश से वो व्यवहार करना है या आदित्य आदि के प्रकाश से व्यवहार कर छानबीन करना मुश्किल हो रहा है भौतिक ज्योतिष सम्मिलित है ये कह रहे हैं आसना है सत्यन संभव आसनादि जो, जो व्यवहार बैठना आदि जो व्यवहार होगा वो व्यवहार में इत्यादि ज्योति निमित्तक संभव है माना ऐसे मान्यता आ सकती है माने आदित्य के प्रकाश से हम बैठते हैं उठते हैं चलते हैं इत्यादि हो सकता है संभव होने से आत्मचैतन्य निबंधनों व्यवहारों न निर्धारित हो सकते आत्मचैतन्य मूलक व्यवहार होना यह निर्धारित करना संभव नहीं होगा जागृत अवस्था इसलिए सूक्ष्म अवस्था में लग जाते हैं कतरा एम कुर से जोतिभावती करके वहां ज्योति ब्राह्मण स्वप्न अवस्था में पहुंचाते तो हैं स्वप्न पुनः स्वप्न में जब देखते हैं स्वप्न में क्या होता है पुनः सूर्यादि अभाव सूर्य आदि नहीं है सूर्य भी नहीं है चंद्र भी नहीं है अग्नि आदि भी नहीं है और बाणी भी शुभ हो गई है सब इंद्रिया सोई हुई है स्वप्ने पुनः सूर्यादि अभाव व्यवहार व्यवहार वहां भी दिख रहा है जैसे यहां चला फिरा जाता है वहां भी चलना बैठना उठना सब होता है व्यवहार दर्शनात् तस् व्यवहार से कश्य मान व्यवहार से जो व्यवहार हो रहा है स्वप्न उसका निमित्त अपेक्ष निमित्त चाहिए उसको क्या चाहिए प्रकाश चाहिए व्यवहार करने के लिए प्रकाश के बिना व्यवहार नहीं होता तो निमित्त अपेक्ष की अपेक्षा है उसको व्यवहार को स्वप्नि व्यवहार को आत्मचैतन्य से तमित निर्णयात व आत्मचैतन्य को ही उसका निमित्त निर्णय किया है आत्मा प्रकाश को ही उस व्यवहार का निमित्त स्वीकार किया है वहां निर्णय होने से तत्र आत्मा स्वयं ज्योतिषम प्रतिपादित न तत्रुति यही है वहां पर शुक्न अवस्था में आत्मा में ही स्वयं ज्योतिष्ट प्रतिपादन के लिए न तत्र इत्यादि श्रुति है न तत्र न रथ योग इत्यादि श्रुति इसके लिए आत्मा स्वयं ज्योति प्रकाश का है कया मैंने श्रुति के द्वारा न तत्र न न पंथानुभवंती इत्यादि श्रुति के द्वारा तत्परया वय ज्योतिषपरक श्रुति है तत्परया स्वयं ज्योतिषपर स्वयं ज्योतिषपरक श्रुति है आत्मा को स्वयं ज्योति बताने वाली श्रुति है वो उस तत्परक श्रुति के द्वारा न्याय सिद्ध युक्ति सिद्ध जो तो स्वप्र मिथ्या तुम युक्ति के द्वारा जो अनुमान प्रमाण से सिद्ध है स्वप्रम उसको अनुवाद करके कह रही है श्रुति अनुवादन क्या अनुवाद करने वाली श्रुति के द्वारा तद अतिम प्रकाशित है यद्यप वो प्रतिपादित नहीं है श्रुति के द्वारा प्रतिपादित नहीं है कि न तर रथ न रथयोग न पथारो ब्रुति के द्वारा विषय में प्रतिपाद्य विषय क्या है आत्मा स्वयं प्रकाशन तद अतिम रथादी प्रतिपादित पदार्थ में श्रुति के द्वारा मन पर भी प्रकाशित है उसमें प्रकाशित कहा माना जाता है प्रकाशित तो दूसरे ही आत्मा के विषय में वो प्रकाशित कहा जाता है एक पढ़े छह सात के, छह अप्रतिपादन अभी तात्पर्य विषय से प्रतिपा होती का जो तात्पर्य होगा वही प्रतिपाद्य होगा तात्पर्य क्या ता, है आत्मा स्वयं ज्योति ज्योतिष तात्पर्य है तात्पर्य विषय जो होगा उसी का ही प्रतिपादन होता है जिसका जिसमें तात्पर्य नहीं है वो प्रतिपाद्य नहीं होता प्रतिपादन प्रकाशित प्रकाशित शब्द से कह दिया गया वास्तव में प्रकाशित नहीं प्रकाशित तो आत्मा के आत्मा आत्माप्रकाशित स्तृति के द्वारा स्वयं ज्योतिष को प्रकाश कर रही है एक आते हैं नहीं स्वप्न भावारा मिथ्यात्म बिना स्वयं ज्योतिष में आत्मा स्वप्न सत्यम बोध हम स्वप्न में ये ज्ञान होना संभव नहीं है अगर ये जो स्वप्न के पदार्थ मिथ्या हुए बिना आत्मा स्वयं ज्योति होना संभव नहीं है स्वप्न के पदार्थ मिथ्या होंगे तो आत्मा स्वयं ज्योति सिद्ध होगा ये नहीं तो नहीं हो स्वाप्ण तो ज्योति भी देव व्यवहार क्योंकि वहां अगर सत्य हो स्वप्न में भी जो लाइट आदि दिखाई पड़ते जैसे यहां सूर्य आदि की कल्पना होती है वहां भी सूर्य होता है कभी रात्रि में चल रहा है तो चंद्र प्रकाश से काम करता है ऐसा अनुभव करता है जैसा अनुभव यहां वहां भी करता है तो अगर वो मिथ्या अनुभव सत्य हो उसकालीन जो भौतिक प्रकाश सत्य हो तो उस, उस स्वाण्न ज्योति भी जो स्वप्नि ज्योति स्वप्नकालीन ज्योति है वहां भी ज्योतियां हैं भौतिक ज्योति जैसे लगते हैं सूर्य के दिन में चलता है ना व्यक्ति ऐसा दिखाई पड़ता है तो सूर्य के प्रकाश में चल रहा है रात्रि में चलता है इत्यादि दिखाई पड़ता है, है। तो स्वप्न ज्योति जो स्वप्न संबंधी ज्योति को स्वप्न संबंधी भौतिक ज्योति के द्वारा ही व्यवहार उत्पत्ति उसी से सिद्ध हो जाता है फिर यहाँ तन मिथ्यात्म भी श्रुत्या तिथ्यात्म भी का आते वहां जो प्रकाश दिखाई रहा है वो मिथ्या है वह प्रकाश का अनुभव होता है वो भी है वास्तव में वहां पर सत्य है आत्म प्रकाश से प्रकाशित होना विषयों विषम देखना श्रुतः तत्व प्रकाशित प्रकाशित सब कारिका आदि में कर दिया एक तथा तो श्रुति युक्ति ध्यान प्रतिपन्नम स्वप्न मिथ्यात्म दृष्टान्त सिद्धि इसलिए श्रुति और युक्ति के द्वारा यह सिद्ध हो गया स्वप्न तो मिथ्या है सिद्ध हो गया इसलिए दृष्टांत तो सिद्ध हो गया अनुमान करने के लिए अब अनुमान करेंगे आगे अनुमान तो वही होगा जाग्रत भावा मिथ्या भविध्य मंथी जागृति के पदार्थ में मिथ्या होना चाहिए क्यों दृश्यवाद दृश्य इंद्रिय का विषय है स्वप्न पत्र होगा दृष्टांत तैयार तो हो गया अब पक्ष प्रतिज्ञा हेतु आप अपने बनाइए आगे उपनय और निगमन को जोड़ देंगे आगे पांच होते हैं अनुमान में दूसरे को समझाने के लिए पंचावे वाक्य का प्रयोग होता है जैसे एक व्यक्ति है पर्वत में धुआं देखते उसको ज्ञान हो जाता है कि अग्नि है करके क्यों बार बार उसने व्याप्ति को देखा है संस्कार को देखा है जहां जहां देखा अग्नि और धुआं को साथ में देखा जहां धुआं देखा वहां अग्नि देखा जहां धुआं देखा वहां अग्नि देखा इस तरह से सहचार दर्शन है उसको उसको व्याप्ति बोलते हैं देखा हुआ है तो उसको धुआं देखते अग्नि का ज्ञान हो जाता है दूर देश में दिन में पर्वत पर्वतों का निवान को बोलता है क्योंकि उसको धुआं दिखाई दे रहा है धुआं प्रत्यक्ष हो रहा है उसका कार्य धुआं है तो सामने वाला जानता नहीं है इस बात को जहां धुआं होता अग्नि होती चाल नहीं है उसको तो वो पूछेगा क्यों आप कहा है पर्वत में पूछेगा तो उसको पड़ा धूमवत्वात अरे धूम वाला होने से ना हेतु देना पड़ेगा प्रतिज्ञा पहला पर्वतों पर निमान ये प्रतिज्ञा है इसी को सिद्ध करना है तो उसके लिए धूमवत तो हेतु देते हैं धूम होने से ऐसा बोलेगा तो वो बोलेगा ये जहां धुआं होने से अग्नि होती है क्या सामने वाला बोलेगा कान पड़ेगा हाँ यत्र यत्र धूमस तत्र बनने यथाप महानसम अरे भाई जहां धुआं होता है अग्नि होती है जैसे महानसूल में नहीं देखा तुमने अपने घर में धुआं होता है तो अग्नि भी होती है दोनों वहां दोनों देखा है उसने वहां दोनों को देखा है किंतु पर्वत में एक ही दिख रहा है खाली धुआं दिख रहा है तो कहना पड़ेगा जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है जैसे चूल्हा है चूल्हा में दोनों तो देखा है उसकी समझ में फिर बातें आ गई हाँ चूल्हा तो धुआं और अग्नि दोनों वाला है किन्तु ये खाली धुआं वाला हो बोलेगा फिर नहीं तथा चाहे ये उपनय भाग्य देना पड़ेगा जैसे महानस है वैसे पहाड़ है महानस कैसा है बन्नी के व्याप्ति से युक्त धुआ धुआ वाला है बन्नी व्याप्त धूमवान अयम पर्वत कहते हैं पक्षधर्मता ज्ञान कराएंगे इसे वो उपनय वाद्य बोलेंगे अनुमान चौथा वाक्य मान खाली धुआं वाला नहीं है जैसे मानस अग्निशही धुआं वाला है वैसे पहाड़ भी अग्निशही धुआं वाला है फिर तस्मात तथा निगम वाक्य आगे जो प्रतिज्ञा की थी तस्मात बन्य व्याप्त धूमत्वाद पर्वतो वन्यमान तस्मात मैंने होगा वन्य व्याप्त होगा तथा मैंने पर्वतो वन्यमान वाक्य होगा वैसे यहां भी हो वही सिद्ध करना चाह रहे हैं इसके लिए कहना चाहते हैं आगे ठीक है हम कहते हैं उक्त न्याय में दृष्टांत सिद्ध फलितम अनुमान वहां जो बताए गए तरीके जितने भी युक्ति बताई इस युक्ति से दृष्टांत सिद्ध हो गया दृष्टांत क्या स्वप्नमित्ता झूठा तो है सिद्ध हो गया अनुमान किया माने युक्ति लगाई श्रुति को भी ला करके दिखा दिया उक्त न्याय तरीके से उत, तर, युक्ति से दृष्टांत से सिद्ध हो गया स्वप्न अब फलितम अनुमान सिद्ध दृष्टांत सिद्ध होने पर जो निष्पन्न हुआ अनुमान है अनुमान का स्वरूप कहना चाहते हैं कहा अच्छा कार्य का है यथा तत्र अंतस्थना तस्ज्जागरी स्मृत यहात भी अतस्थना तस्गरीते स्मृत था तत्र तथा स्वप्ने समृत न भिद्य देखो यहाँ पर अनुमान का स्वरूप पंजाब वाक्य का स्वरूप दे रहे हैं किंतु तो प्रतिज्ञा हेतु तो दृष्टांत सिद्ध हो चुका है यहाँ पर उपनय वाक्य और निगम वाक्य दो वाक्य देंगे और थोड़ा सा भेद दिखाएं कि दिखाएंगे और स्वप्न में भेद दिखाएंगे एक बाहर है एक भीतर है इतना भेद है बाकी कोई भेद नहीं मिथ्यात्व में कोई भेद नहीं है तो प्रिय पदार्थ भीतर है और जागृत के पदार्थ बाहर है कितने भेद मिथ्यात्व तो में भेद नहीं है कैसा अनुमान अपने आप करके बैठो यहाँ पर उपनिभाग्य और निगम दो देते हैं अनुमान होगा जागृत भावा मिथ्या जागृत के विषय जितने भी मिथ्या है अनुमान करना है तो मिथ्या अकस्मात दृश्यत्वाद दृश्यवंश इंद्र का विषय होता है तो हो गया अब दृष्टान्त तो हो गया कौन यत्र यत्र दृश्यत्व तत्र मिथ्यात्व तो तो कहीं तो देखा है ऐसा जहां दृश्यत्व होता तो हो वहां तो मिथ्यात्व होता कहाँ देगा स्वप्न में देखा देगा स्वप्नोत्म तो पक्का हो गया मिथ्या करके सीधा कर तो दिया तो। तो तो है तो स्वप्न हो जाएगा दृष्टांत जैसे पर्वोदान में महानस दृष्टांत होता है तो यहां पर हो जाएगा दृष्टांत स्वप्न तो तो तो ये तीन होने के बाद में इका यथातत्र तो जैसे स्वप्न में ये उभरे वाक्य है जैसे मानस में होता है ना वैसे पर्वत में बोलना है ना उपनैवाक्य तथा चाहे हम बोलते हैं जैसा वहां वैसा यहां ऐसा बोलना है यह है उपनैवाक्यथा तत्र मान स्वप्न जैसे स्वप्न में है स्वप्न कैसा है मिथ्यात्व व्याप्य दृश्यवान है साध्य मिथ्या है मिथ्यात्व साध्य है साध्य व्याप हेतुमान पक्ष यही होता है ज्ञान बोलते हैं जिसको उपनैवाक्य बोलते हैं अनुमान में परामर्श ज्ञान बोलते हैं इसको लिंग परामर्श कहते हैं उपनयवाक्य बोलते हैं तो यथातत्र जैसे स्वप्न में है ये उपनयवाक्य है यथा तत्र तथा जागृतें वाले जागर अन्वय करना तथा जागृतें उसी प्रकार जागृत अवस्था में है कि तथा को जोड़ना जागृतें के साथ यथा स्वप्ने तथा यथातत्र तत्र मानी स्वप्ने जैसे स्वप्न में है तथा जागृत है उसी प्रकार जागृत अवस्था में है किंतु फिर ये तस्मात तस्मात्एगा आगे तस्मात तस्मात तथा माने मिथ्या मिथ्यात्व तो व्याप्य दृश्यत्वत्वात् तो जागृत भावा मिथ्या यह सिद्ध होगा यह कहा किंतु भेद इतना है कहते हैं ऐसे स्मरण किया अंतस्थानत्म भेदान स्वप्ने समृद्ध तत्व ने भिज्यते भेदान विषया विषयों में थोड़ा सा भेद है जागृत का और स्वप्न के विषयों में भेद है थोड़ा क्या है अंतस्थान्त तो स्वप्न के विषय भीतर होने से स्वप्ने स्वप्न में समृतत्व ने भिज्यते अंतस्थान होने से समृद्ध समृद्ध स्थान होने से थोड़ा सा भिन्न लग रहा है मिथ्यात्व तो में भेद नहीं है मिथ्यात्व तो बराबर है ऐसे झूठा है ये भी झूठा है एक भीतर है एक बाहर है इतने भेद है स्वप्न के विषय भीतर है और जाग्रत वाला बाहर है भेद इतना ही है बाकी कोई भेद नहीं है झूठे दोनों हैं अनुमान से सिद्ध हो गया जाग्रत भावा मिथ्या जाग्रत के विषय सबके साथ मिथ्या है क्यों दृश्यत्वा इंद्रियों का विषय होना चाहिए यत्र यत्र दृश्यत्वम तत्र मिथ्यात्म यथा स्वप्न है में दृश्यत्व बैठा है और मिथ्यात्व भी बैठा है देखो दृष्टांत में हेतु भी साध्य भी हो और पक्ष में हेतु हो तो साध्य जरूर होगा ये निश्चय करना अनुमान में दृष्टांत में दोनों होना चाहिए हेतु भी हो साध्य भी हो और पक्ष में हेतु बैठा हो तो जरूर साध्य होगा निश्चय करना और पक्ष में हेतु बैठा हुआ है क्या दृश्यत्व हेतु बैठा हुआ है कहां जाग्रत विषयों में दृश्य तो इंद्रिया इंद्रिया का विषय बना हुआ है तो वो भी जरूर मिथ्या मिथ्या है सिद्ध हो जाता है ये कहा ठीक है ठीक कहते हैं, भेदानाम इत्यत्र सूचितम अनुमान आचरणी है भेदानाम जो कहा था ना इसमें जो सूचित जो अनुमान हुआ इसके द्वारा जो निष्पन्न अनुमान है उसको अनुमान के रचना करते हैं इसमें अनुमान दिखाते हैं इस कारिका में चतुर्थ कारिका में जागृत विषय को मिथ्या घोषित करने के लिए अनुमान का रचना करते हैं यह कहा जाग्रत इत्यादि काश्र कहते हैं जागृत दृश्याम भावानाम ये अब यहां पर जाग्रत दृश्य पदार्थों को पक्ष बनाना है अभी तक तो हम स्वप्नों पदार्थ को दृष्टांत की सिद्धि कर रहे थे जाग्रत में जो दृश्य पदार्थ हैं, ये पदार्थ बैतथ्यम ये भाव भी बैतथ्य है मानी झूठे हैं जितने विषय हैं सब झूठे हैं यदि प्रतिज्ञा ये प्रतिज्ञा हो वाक्य होगा जागृत दृश्यनाम भावान वैतथ्यम ये प्रतिज्ञा वाक्य क्योंकि पंचाव वाक्य के द्वारा सिद्ध कर रहा प्रतिज्ञा हेतु तो उदाहरण उपनय निगमन पांच अवय देना है हनुमान समझाने के लिए अपने लिए नहीं चाहिए तो दूसरे को समझाने के लिए पांच टुकड़े से बल बोला जाता है ये प्रतिज्ञा वाक्य होगा जागृत दृश्यना भावाना वैतथ्यम ये प्रतिज्ञा तो हेतु क्या देखिए दृश्यत्वादित हेतु ये जागृत में जो भी पदार्थ अनुभूत होते हैं सब झूठे हैं क्यों दृश्य होने से इंद्रिय के विषय होने से दृश्य हेतु वाक्य हो स्वप्न दृश्य भाव दृष्टान्त दृष्टांत है यत्र ये दृश्यत्व तथा तत्र मिथ्यात्व यथा स्वप्न स्वप्न शोपन दृश्य भाव के समान है स्वप्न में दिखाई पड़ने वाले विषय जैसे मिथ्या होते हैं वैसे ये भी है दृष्टान्त यथा त्र स्वप्न अब यथा त्रकालिका लगाना यथा तथा मान स्वप्न स्वप्न में जैसे है क्या है दृश्य तो बैठा हुआ है और मिथ्यात्व भी तो बैठा हुआ है यथा तथा स्वप्न दृश्यनाम भावान पै तथ्यम जैसे दृश्य पदार्थ होगा तथा है मिथ्यात्व तो है वहां स्वप्न में जैसे पदार्थ मिथ्या है तथा जागृति भी जागृत में भी ऐसा ही है मानी ये उपनय वाक्य हो गया तथा जागृति तथा भी जागृतें भी है कार्यकाल तथा जागृत में भी ऐसे क्यों दृश्यत्म अविशिष्टम हेतु समान है जैसे बात दृश्यत्व है यहां भी दृश्यत्व समान है पक्ष दर्वता यहां भी है ये उपनय वाक्य हो गया लिंग से जिसको बोलते हैं उपनय वाक्य हो गया और तस्मात तथा ये जो निगमन वाक्य होगा तस्मात कारिका में तस्मात पर है तस्मात करता जागृत भी वैतथ्यम स्मृतम जागृत में भी वैतथ्य मिथ्या स्मरण किया है विद्वान ने जागृत विषय को मिथ्या किया है यदि निगमनम ये निगमन वाक्य होगा ये पर्वतो वर्ण्यमान जो बोला तस्मात पर्वतो वर्ण्यमान जो अनुमिति होनी है उसे वो निमन वाक्य बोलते हैं पहले जो प्रतिज्ञा की थी वही निगमन होता है ये अंतःस्थानात स्थानात समृत नजर स्वप्न दृश्यानाम भावान भेद थोड़ा सा भेद है फर्क है भीतर है स्वप्न के पदार्थ भीतर दिखाई पड़ते हैं अंत तत्व ना समृत संकुचित स्थान में है और ये खुले स्थान में है बाहर है इतना भेद है अंतस्थान्त समृत दो हेतु दिया अंत एक तो भीतर है दूसरा संकुचित स्थान में है ये दोनों होने से स्वप्न दृश्य नाम भावानाम की अपेक्षा थोड़ा सा भेद दिखाई पड़ता है कि वो भीतर है ये बाहर है जितना भेद है दृश्यत्व असत्यत्व से अविशिष्ट दृश्यत्व हेतु और विध्यात्व साध्य दोनों बराबर है दृश्यत्व वहां भी है तो यहां भी है और विध्यात्व वहां भी है यहां भी है हेतु वह साध्य वहां भी है यहां भी है थोड़ा सा उन्हें आपस में थोड़ा भेद ये दिखाई पड़ता है कि भीतर है एक बाहर है जितना ही भेद है तो यही है हेतु और साध्य में भेद नहीं है जो हेतु वहां बैठा स्वप्नों में बैठा दृश्यत्व जागृत में दृश्यत्व है जाग्रत विषम में और जो वहां पर विध्यात्व बैठा हुआ है स्वप्न में यहां भी विध्यात्व बैठा हुआ है कोई भेद नहीं कहा दृश्यत्व असत्यत्व क्या विषय था असत्यत्व और विध्यात्व दृश्यत्व और विध्यात्व दोनों में कोई भेद नहीं समान है ये कहा टिप्पणियां हैं पूर्व में प्रतिज्ञा करके कहा भाई तथ्यम प्रतिज्ञा माने क्या होगा देखो अनुमान का स्वरूप देते हैं जाग्रत भावा पितथा ये अनुमान का स्वरूप दे रहे हैं टिप्पणी का जागृत भावा मानी विषया पदार्थ जागृत जो भी पदार्थ हम अनुभव करते हैं सबके सब बित सब मिथ्या है दृश्यवा दृश्य होने से मानी इंद्रियों का विषय होने से ये ये दृश्य तेते पितथा। जो जो दृश्य होते हैं वो झूठे होते हैं कहाँ देखा यथा स्वप्नभाव जैसे स्वप्न के विषय है वो दृश्यत्व तो बैठा हुआ है मिथ्यात्व बैठा हुआ है ये ये दृश्य जो जो दृश्य होता है जैसे ये जो दोमान श्यमान बोला जाता है उसी प्रकार यहाँ जो जो दृश्य होता है वो मिथा होता है मिथ्या होता है असत होता है यथा भावा, ये दृष्टांत हो गया जैसे स्वप्न पदार्थ है तथा तथा तथा इमे जागृत भाव ये जागृत पदार्थ वैसे यह उपयवाक्य जैसे स्वप्न के है वैसे यह है तस् मिथ्यात्व व्याप्त दृश्यत्व बनता है इसके अर्थ कैसे है था इत्यस्य मिथ्यात्व प्या उसके द्वारा व्याप्त्य है जागृत अवस्था जागृत के पदार्थ ऐसे है माने मिथ्यात्व के व्याप्य जो हेतु होता है दृश्यत्व तदवान पदार्थ ऐसा है साध्य व्याप्त हेतुमान पक्ष हेतु होता है जागृत भाव पक्ष है तो उसमें मिथ्यात्व साध्य है हेतु है। माने खाली ये दृश्यत्व नहीं है जागृत नीथ्यात्व सहित दृश्य करना है तो मिथ्या वाला भी है वो ये चिंत वाला का नहीं बन बाक्य हो जाएगा तस्मात तथा तस्मात्स्य तस्मात का अर्थ क्या करना मिथ्यात्व व्याप्य बात मिथ्यात्व व्याप्य दृश्यत्व होने से तथा तथा माने क्या होगा वै तथ्य बंत निश्चित होगा इित वैत्य बंत अनुमान मात्र बुद्ध्यम इस प्रकार का अनुमान यहां समझना चाह समय हो गया है टिप्पणियां रह गए फिर ओम भद्र भद्रंथा ओम